आज पाँच अप्रैल दो गुरुवार का दिवस है और हरिहर ऋखाश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और आज अजय जी जोशी बहावी तो श्रीमती संगीता जोशी और अदागुजी पाटीदार तीनों का जन्मदिन हम आज मनाने जा रहे हैं आश्रम के सब साधकों की ओर से आप तीनों को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएँ अच्छे स्वास्थ्य के लिए और अच्छे जीवन के लिए तो हम अपना कार्यक्रम जो तक चला रहे हैं उसी को आगे बढ़ाते हैं हम यहाँ जो पढ़ रहे हैं वर्तमान में वो है ईश्वर तत्व विज्ञाकारिका उत्पल देव जी की लिखी हुई एक सहस्त्राब्दी से ज़्यादा हो चुका है जिसे लिखे और तो वो बेहद प्रासंगिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परमेश्वर के अस्तित्व को नकारने वालों के लिए जवाब नहीं तो उस समय अलीश्वरवाद का जो प्रचलन था उसके तार्किक खंडन करने के दौरान उन्होंने जो ऐसे तथ्य सामने रखे जो अमर हो गए उन तथ्यों से आज भी हम अपनी जिज्ञासा शांत कर सकते हैं मनुष्य को सदा से एक जिज्ञासा रही है कि हम कौन हैं हम इस धरती पर क्यों आए हैं सामान्यतः ये जिज्ञासा सिर्फ उनको होती है जो विचारशील लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि हमारा इस धरती पर क्या कर्तव्य है क्या अधिकार है और इस जीवन यात्रा का क्या उद्देश्य जब हम गहराई से चिंतन करते हैं तो कभी कभी मन बहुत उलझ जाता है कि संसार में हम आए देखते देखते यात्रा आगे बढ़ती गई और किसी मुकाम पर आके यात्रा समाप्त हो जाती कब समाप्त हो जाएगी सो कोई कुछ भी नहीं कह सकता। इसलिए गुरुजन कहते हैं कि ऐसे जियो जैसे हर दिन आपके जीवन का अंतिम दिन है क्योंकि तो कोई सा भी दिन वास्तव में अंतिम दिन हो सकता है तो अंतिम दिन आने के पहले हमारे चार कर्तव्य हैं वो अगर हम गुरु के पास जाकर पूछते हैं या ये जिज्ञासा जब रखते हैं कि हमारे जीवन में क्या लक्ष्य हैं जिनको प्राप्त करें बगैर हम अगर इस संसार से चले जाते हैं तो हमारी जीवन यात्रा असफल गिन जाएगी या हमने इस जीवन में कुछ नहीं पाया तो एक बड़ी सांत्वना देने वाली बात तसल्ली देने वाली बात वो ये है कि लक्ष्य पाना जरूरी नहीं है कि जीवन में संभव हो लेकिन लक्ष्य की ओर प्रवृत्ति हमारी हो जाए वही जीवन के साथ रहता है गुरुदेव कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि तुमको लक्ष्य मिल ही जाए लेकिन हमारी मरने के पहले जो वासना होती है इच्छाएँ होती हैं वो इच्छाएं सांसारिक न रह कर ईश्वरीय हों ये हो कि हम परमेश्वर को स्वरूप को समझ लें आत्मबोध हो जाए हमें हमारा जीवन का उद्देश्य समझ में आ जाए ये जीवन हम कैसे जिए ताकि ये निरर्थक न चला जाए आदिशंकर्य जी ने एक छोटा सा साहित्य लिखा था विवेक चोड़ामि जिसमें उन्होंने एक शिष्य का उपाख्यान दिया था जो अपने गुरु के पास जाता है एक गुरु पद पर जो आसीन थे उनके चरणों में जाता है उस समय में एक परंपरा थी कि जब कोई गुरु से कुछ पूछने जाता था तो संविधान लेके जाता था और उस अग्नि के साक्षी रखकर कर वो पूछता था कि क्या आप मुझे दीक्षा देंगे क्या मुझे संसार के कर्तव्य सिखाएंगे क्या मुझे अध्यात्म का बोध कराएंगे तो ऐसे एक शिष्य या एक व्यक्ति मैं गुरुदेव के पास जाता है और पूछता है कि हे गुरुदेव एक जीवन तेजी से बीत रहा है तो कहीं ये व्यर्थ न चला जाए आप क्या मुझे राहत दिखाएंगे कि मेरा जीवन व्यर्थ न चला जाए तो गुरुदेव क्या कहते हैं अभी तो उसने यात्रा शुरू भी नहीं करी अभी उसने गुरु ने स्वीकार भी नहीं किया उसने ना गुरु दीक्षा ली अभी तो वो बहुत दूर है इन सब से, लेकिन उसके बावजूद गुरु क्या कहते हैं तुम्हारी इस जिज्ञासा ने तुम्हारे कई उनके पूर्वजों को तार दिया सिर्फ इस जिज्ञासा ने तुम्हारी जो सिर्फ ये जिज्ञासा कि कहीं मेरा जीवन व्यर्थ ना चला जाए और तुम्हारे कहीं कुल जैसे ऐसी मान्यता है कि हम हमारे पिता उनके पिता उनके पिता जब तक कि कोई उस परंपरा में ज्ञान प्राप्त नहीं करता आत्मबोध से बोधित नहीं होता तब तक वो पूर्णतः मुक्त नहीं होती तो हमारे कुल में जब कोई आत्मज्ञानी पैदा होता है किसी भी कुल में जब कोई आत्मज्ञानी उत्पन्न होता है तो उसके पितर प्रसन्न हो जाते क्योंकि उनको अब यानी अंतिम मुक्ति प्राप्त हो जाती है तो गुरुदेव ये भी कहते हैं कि तुमने अभी बहुत रास्ता बाकी है अभी तो तुम पहले दिन आए हो अभी तो तुमने पूछा है अभी तुमको बहुत टाइम लगेगा समझने में वो तो पहले क्षण की जिज्ञासा को ही वो सर्वोच्च पुरुषार्थ मान ले कितनी समझने की बात है कितनी गहरी बात है कितनी संतोष देने वाली बात है कि यात्रा का आरंभ करना ही हमारे हाथ में है बाकी तो हाथ पकड़ के ले जाना परमेश्वर के हाथ में हम यात्रा आरंभ करने के लिए जिम्मेदार हैं अगर हम कहें कि नहीं हमको तो अभी दुकान चलानी है अभी तो हमको चार नए मकान खड़े करना है अभी तो हमको कालोनी काटनी है अभी तो बहुत काम है तो फिर इस संसार में जो माया नाम की शक्ति है वो हमेशा आपको नित नवीन सपने दिखाती जाएगी और उस दिशा में दौड़ते दौड़ते जब हमारी वासना अशांत तो होकर और और और की इच्छा करते हुए इस शरीर को त्यागी तो हम उसी वासना में भटकते हुए मुक्ति से दूर रहें लेकिन अगर हमारी यात्रा का शुरुआत मात्र एक जिज्ञासा से हो जाए मात्र एक जिज्ञासा कि कहीं ये जीवन व्यर्थ न चला जाए अनेक इसका मतलब गुरु कहते हैं कि तुम जाग गए, तुम्हारा जागरण शुरू हो गया अगर तुम्हारे हृदय में ये विचार भी आया कि मेरा जीवन व्यर्थ न चला जाए तो यात्रा शुरू और तुम्हारे इस प्रश्न ने ही तुम्हारे पितरों को तार दिया इसलिए आदिशंकराचार्य शंकराचार्य कहते हैं कि तुम्हारा प्रश्न तुम्हारी जिज्ञासा कि मेरा जीवन व्यर्थ न जाए यही अपने आप में जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है आपने अपनी एक जिज्ञासा रखी कि मेरा जीवन व्यर्थ न चला जाए और ये जिज्ञासा ही अपने आप में संपूर्ण पुरुषार्थ ये यात्रा आरंभ कब होगी कितनी होगी कब पूरी होगी इसकी कोई चिंता हमारी नहीं है न ये हमारी परेशानी है हमारी परेशानी चिंता ये है कि हम अपने लक्ष्य की ओर उन्मुख हो जाएं हमारा चेहरा उधर हो जाए जिधर हमारा लक्ष्य अभी हमारा पीठ उधर है जिधर हमारा लक्ष्य हमारा चेहरा उधर हो जाए जिधर लक्ष्य है तो पर्याप्त है आपके पितर प्रसन्न हैं आपके गुरुदेव प्रसन्न हैं गुरु मंडल प्रसन्न है और यही कारण है कि हम यहाँ पर हम जानते हैं कि हमारा ये प्रयास बहुत छोटा सा है कि हम चाहते हैं कि हमारे हृदय में ज्ञान का एक दीपक जले और लोगों के जले और दीपक से ही दीपक जलता है लौ से ही लौ लगती है तो ये लौ हमको लज्जाए कि हमारा जीवन व्यर्थ न जा बस इतना ही काफ़ी है अगर हमको ये नौ लग जाए बाकी परमेश्वर हाथ थाम लेगा और हमारी बाकी की यात्रा निश्चय ही आगे बढ़ते हुए वो अपने में समाने तक की परमेश्वर की जिम्मेदारी जो अंतिम लक्ष्य है उसे जानना जरूरी है और इसीलिए समस्त अध्यात्म का साहित्य है, जैसे शिवसूत्र है तो पहले सूत्र में कहता है कि चैतन्य महात्मा है ना अंतिम सत्य चेतना चैतन्यम आत्मा आत्मा का मतलब होता है अंतिम सत्य अल्टीमेट ट्रुथ जिसके और छिलके नहीं निकाले जा सकते जैसे एक लिफाफे में कुछ लिखा है लेकिन लिफाफे को खोलो तो अंदर दूसरा लिफाफा है उसके अंदर खोलो फिर तीसरा लिफाफा और खुलते चले जाते हैं लेकिन अंत में एक संदेश मिलता ऐसे ही है आत्मा सब कुछ से छूटने के बाद सारा मोह छूटने के बाद समस्त आवरण समाप्त होने के बाद में अंत में मिलता है चेतना का ज्ञान और वही चैतन्य ही अंतिम सत्य है वही आत्मा है वही अंतिम सत्य और ये बात इतनी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कही गई है कि जिसको और ज़्यादा सरल भाषा में कहना ही संभव नहीं, क्योंकि अध्यात्मा अगर दो शब्दों में कहा जा सके तो इससे बड़ी क्या बात होती है कि चैतन्य महात्मा अगर ये बात हमारे हृदय में समाहित हो जाती है तो फिर इसके आगे और कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं है कितनी भी बात करें सब बकवास कि परमेश्वर चैतन्यम आत्मा से समझ में आ जाए चैतन्यम यानी जो अस्तित्व है वो अंतिम शब्द जो चेतना है वो अंतिम सत्य है किस चीज का अंतिम सत्य चूंकि कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कोई विशेषीकरण नहीं दिया गया इसलिए ये अंतिम सत्य हर वस्तु का है अंतिम सत्य हम अभी तक वस्तुओं की भिन्नताओं के घेरे से बाहर नहीं निकले इसलिए हम कहते हैं इस पत्थर का अंतिम सत्य क्या है इस व्यक्ति का अंतिम सत्य क्या है इस जीव का अंतिम सत्य क्या है इस सूर्य का अंतिम सत्य क्या है लेकिन ऋषि कहते हैं अंतिम सत्य एक ही है वो हर वस्तु का हर व्यक्ति का हर विचार का हर धर्म का और हर काल का चाहे भूत काल, वर्तमान काल हो चाहे भविष्य काल हो तो हर काल का हर स्थान का हर वस्तु का हर व्यक्ति का हर विचार का अंतिम सत्य चैतन्य अगर हम ईमानदारी से प्रतिबद्धता प्रतिबद्धतापूर्वक तो विथ कमिटमेंट अगर हम उसको रिट्रेस्पेक्टिव यानी कि पीछे पीछे पीछे जाके अनुसंधान करें तो हम पहुंच जाएंगे उस चेतना पर कि एक शब्द मेरे मुंह से निकला है कहां से आया है उसका अनुसंधान करते करते जाएंगे तो उस चेतना पर पहुंच जाएंगे अगर हम एक व्यक्ति का अनुसंधान करेंगे कि कहां से आया कहां से आया कहां से आया कहां से आया, कहां से आया। इसके स्रोत की जब खोज करेंगे तो पहुंच जाएंगे अंतिम सत्य पर कि वो चैतन्य से आया है। ऐसे ही हम किसी विचार वस्तु स्थान काल किसी भी चीज़ का अनुसंधान करें हम अंतिम रूप से चैतन्य पर पहुंचते हैं और ये अब वैज्ञानिक रूप से भी सत्य वैज्ञानिक भौतिक शास्त्री जो वर्तमान के आधुनिक भौतिक शास्त्र कहते हैं कि भौतिक शास्त्र से पदार्थ नाम की चीजें हटा देना चाहिए हालांकि वो बड़ा व्यंगात्मक रूप से ये बात कहते हैं कि सचमुच में पदार्थ नाम की कोई चीज़ ही नहीं जो कुछ है वो शक्ति है क्योंकि पदार्थ को शक्ति में परिवर्तित किया जा सकता है पदार्थ को अगर हम अणु परमाणु तक सीमित नहीं मान सकते वो उनके भी अपने घटक हैं इलेक्ट्रॉन्स के भी घटक हैं प्रोटोन के भी घटक हैं और उन घटकों का विश्लेषण करें तो पाते हैं कि वो ऊर्जा के क्षेत्र हैं फील्ड हैं यानी वो एनर्जी फील्ड्स हैं। इसके सिवा कुछ भी नहीं हम अंतरिक्ष का अनुसंधान करें तो अंतरिक्ष को पहले हम मानते थे कि कुछ भी नहीं का नाम है अंतरिक्ष जहाँ कुछ भी है वो अंतरिक्ष लेकिन अब ये वैज्ञानिक सत्य है कि अंतरिक्ष के अपने घटक हैं और इस बात को अगर किसी ने आध्यात्म में सबसे पहले कहा था तो वर्धारण उपनिषद में ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा था ये अंतरिक्ष के अपने घटक हैं अंतरिक्ष शून्य का नाम नहीं है अंतरिक्ष के अपने घटक है जैसे अब जब इनमें दीवाल है तो दीवार में हम कहेंगे ये ईंटों से बनी है इसमें सीमेंट है ईट है तब ये दीवार है इसी तरह अंतरिक्ष के भी अपने घटक हैं जिनसे ये अंतरिक्ष बना है ये अनिर्मित या कुछ भी नहीं का नाम नहीं है वरन ये अपने आप में एक विधायक सत्ता है इस बात को ऋषि याज्ञवर्कर ने कहा था और में जब मैत्रेय और याज्ञवल्कर का संवाद हुआ था कभी हम उसको पढ़ेंगे तो आनंद विभोर हो जाएंगे कि कितना बुद्धिमत्तापूर्ण संवाद जो हजारों वर्ष पहले हुआ था जिसमें वो बातें कही गई जो आज के विज्ञान के सम्मत हमारा पुरुषार्थ का पहला कदम वो है परमेश्वर के स्वरूप को समझना और गुरु कहते हैं कि जब तुम परमेश्वर को समझने के लिए आगे बढ़ोगे और ईमानदारी से परमेश्वर को समझने का प्रयास करोगे सबसे पहले तो तुम पाओगे कि परमेश्वर और कहीं नहीं तुम्हारे भीतर तुम बाहर खोजोगे परमेश्वर कहीं बाहर नहीं है परमेश्वर का खोज सबसे पहले आके टिकता है आपकी अपनी अंतर चेतना पर। आपकी जो वास्तविक चेतना है वही परमेश्वर है और फिर जब उस बात पर हम टिकते हैं आते हैं अपनी चैतन्य को अपने आत्मा को परमेश्वर को रूप में जानने लगते हैं तो जो बोध होता है वो विस्मयकारी बोध वो एक विस्मयकारी बोध है कि इसी आत्मा का प्रोजेक्शन है सारा ब्रह्मांड जैसे एक दीपक जलता है और सारे तौर तो प्रकाश और इतनी दूर दूर तक फैला हुआ प्रकाश उस छोटे से दीपक से ही है वैसे ही हमारी आत्मा से पूरा ब्रह्मांड बना है हमारे भीतर जो चेतना है जिसमें हमको एक अस्तित्व दे रखा है मैं हूँ ये कोई इनकार नहीं कर सकता और ये जो बोलता है मैं हूँ वही परमेश्वर है मैं हूँ ये परमेश्वर के हस्ताक्षर हैं अगर कोई कहता है कि मैं नहीं हूँ तो भी ये परमेश्वर के हस्ताक्षर हैं क्योंकि तब भी वो यही कहता है कि मैं हूँ क्योंकि जब कोई कहेगा मैं नहीं हूँ तो भी वो यही बोलेगा कि मैं हूँ क्योंकि जो बोल रहा है उसका अस्तित्व तो स्वयं सिद्ध है कि मैं हूँ जब कहेगा मैं नहीं हूँ तो भी वो एक ही बार बोलेगा कि मैं हूँ क्योंकि तुम ना होते तो तुम कैसे बोलते कि मैं हूँ इसलिए अगर तो जब भी तुम बोलते हो कि मैं हूँ या मैं नहीं हूँ या ईश्वर है या ईश्वर नहीं है दोनों बार वो यही कहता है ईश्वर है तो अनिश्वरवादियों के लिए ये उत्पल देव ने कहा कि बहुत कहने की तो आवश्यकता नहीं है कोई ही मूर्ख होगा जो परमेश्वर के अस्तित्व पे वैसे प्रश्न चिन्ह लगाएगा जैसे वो स्वयं के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाता है लेकिन फिर भी माया का पर्दा इतना गहना है कि हमको सत्य दिखाई देता नहीं जो हमारा वास्तविक स्वरूप है वो हमसे ही ओझल है जो सत्य सामने है हाथ में रखे हुए आंवले की तरह वो सत्य हमको दिखाई नहीं देता हमको दिखाई नहीं देता कि चारों ओर जो प्रकाश फैला है वो परमेश्वर चारों ओर जो स्वरूप है जो झांकी लगी है वो परमेश्वर है क्योंकि परमेश्वर ने जो संसार बनाया उसके लिए कोई उपादान कारण उसके पास नहीं थे जैसे अगर कोई कुम्हार जब मटका बनाता है तो वो मिट्टी को उपादान के तरह उपयोग करता है उपादान का मतल, मतलब होता है मटेरियल कॉस्ट यानी कोई पदार्थ जिसके द्वारा वो कुछ निर्माण करे। हमको मकान बनाना होता है तो हम ईट सीमेंट लोहा इकट्ठा करते हैं कुम्हार को मटका बनाना होता है तो पानी लाता है मिट्टी लाता है इसको उपादान कारण कहते हैं रॉ मटेरियल लेकिन परमेश्वर ने अपने आप को रॉ मटेरियल के तरह यूज़ किया उसने जब ब्रह्मांड का ये संसार का निर्माण किया तो अपने आप को संसार के रूप में बदला ये तार्किक सत्य है क्योंकि और कोई तरीका नहीं था उसके पास बनाने का जब वो संसार को बनाएगा तो संसार बनाने के लिए वो मटेरियल कहाँ से लाएगा किसको ठेका देगा कि मिट्टी सप्लाई करो कि सूरज बनाओ कि चंद्रमा बनाओ वो तो अपने आप से ही ये सब कुछ परिवर्तित कर सकता क्यों कर सकता था कि परमेश्वर स्वतंत्र है क्यों स्वतंत्र है क्योंकि उसका विरोध करने वाला कोई नहीं है इसलिए स्वतंत्रता आप बोले विरोध करने वाला क्यों नहीं क्योंकि वो अकेला है क्योंकि विश्व का केंद्र एक ही हो सकता है दस बीस केंद्र किसी भी चक्र का केंद्र एक ही होता है किसी जहाज़ का कप्तान एक ही होता है किसी मंदिर का शिखर एक ही होता है इसलिए अंतिम सत्य एक ही हो सकता है 10-20-30 30 छोड़ो दो भी नहीं हो सकता इसलिए अंतिम सत्य एक ही हो सकता है और जब वो एक ही है तो उसका विरोध कौन कर सकता उसकी जो शक्ति है उसी को हम स्वतंत्र शक्ति कहते हैं उसी को हम संसार की माता कहते हैं उसी ने संसार बनाया है और वो पूर्ण स्वतंत्र है इस संसार में कुछ भी निर्मित करने के लिए क्योंकि वो अगर परतंत्र होती तो किसके अधीन क्या इससे कोई शक्तिशाली है जो उसको अधीन किए हुए है अगर वो किसी के अधीन है तो वो सर्वोच्च है लेकिन ऐसा जो और किसी के अधीन नहीं हो लेकिन सब कुछ उसके अधीन हो उसी का नाम परमेश्वर है तो उसकी शक्ति स्वतंत्र शक्ति कहलाती है एब्सोलिट पावर ऑफ फ्रीडम पूर्ण स्वतंत्र शक्ति निरपेक्ष स्वतंत्रता जहाँ पर कि वो जो चाहे वो हो जाएगा क्यों क्योंकि हम जब कोई इच्छा करते हैं हम सीमित माया के क्षेत्र में रहते हैं अंतरिक्ष और समय से बंधे हैं इसलिए हम चाहते हैं वो हो नहीं पाता कुछ हद तक होता भी है हम चाहते हैं जैसा करें वैसा हम करने के प्रति प्रवृत्त तो हो सकते हैं कर सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा हो ही जाए हमारे को लाख बाधाएं आ सकती लेकिन परमेश्वर चूँकि वो केंद्र में है समस्त शक्ति का स्वामी है इसलिए उसकी इच्छा में कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर सकती वो समस्त ब्रह्मांड का एकमात्र स्वामी है इसलिए आज का विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड एक यूनिट जैसे कार एक यूनिट है हम कार को सब अपूर्जा अदा करते हैं तो हमको कार कहेंगे दिखाएंगे नहीं ये तो टायर है ये तो ब्रेक है ये एक्सलेटर है इंजन है इंजन के भी टुकड़े टुकड़ा कर दो आप फिर हमको कहीं पर भी कार दिखाई नहीं देती, लेकिन अगर हम कार के बारे में सोचें तो कार की हमारी अवधारणा क्या है कि कार का एक स्वरूप है उसके चार पहिए हैं उसका एक उपयोग है हम उसमें बैठ सकते हैं उसमें हम कहीं जा सकते हैं वो तो सरपट दौड़ सकती है और हमको कहीं दत्तर पर ले जा सकती है उसी का नाम कार है अन्यथा वो बेकार है क्योंकि कार में जब तक ये गुण नहीं हो तब तक कोई कार नहीं लेकिन ये गुण प्राप्त करने के लिए क्यों ये एक पुर्जा जिम्मेदार है क्या? बिल्कुल है हर पुर्जा बड़ा वजह से जिम्मेदार है न खाली टायर जिम्मेदार है न खाली ब्रेक जिम्मेदार है न खाली एक्सीटर जिम्मेदार है न खाली सीट जिम्मेदार है न खाली स्टेरिंग जिम्मेदारी है वरन इन सबकी सम्मिलित जिम्मेदारी ही काम ऐसे ही हम सबकी सम्मिलित जिम्मेदारी ही ब्रह्मांड है हम सब मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करता है इसलिए क्वांटम भौतिक शास्त्र कहता है कि हम लोगों पर जिम्मेदारी डालना बंद करें और स्वयं जिम्मेदारी लेना शिवपन इसको बोलते हैं एक कॉन्शियस लीडरशिप यानी हमको अपनी स्वयं एडॉप जिम्मेदारी लेना चाहिए खुद जिम्मेदारी लेना चाहिए जैसे हम कहते हैं ना अरे भ्रष्टाचार भूत है इस प्रकार से बोलना मूर्खता से ज़्यादा कुछ नहीं हम सड़क पर खड़े होकर होके हैं आजकल बहुत भ्रष्टाचार हो गए तो उस भ्रष्ट सिस्टम के लिए कोई और जितना जिम्मेदार है उतना ही मैं भी हूँ उतना ही आप भी हैं क्योंकि हम सब मिलकर तो एक सिस्टम डेवलप किया है ये विजन हमको ये दृष्टि विकसित करना ही होगी क्योंकि यही दृष्टि है जिसको हम क्वान्टम विजन बोलते हैं और एक क्वांटम विजन ही विश्व नागरिकता की पहचान जहाँ हम एक सम्मिलित जिम्मेदारी लेते हैं व्यक्तिगत रूप से भी संबिलित जिम्मेदारी लेते हैं हम कभी भी जिम्मेदारियां दूसरों पर नहीं डाल सकते हर कोई सोचे मेरे से क्या होता है अगर मैं टैक्स चोरी करूंगा तो क्या फ़र्क पड़ता है सारा संसार तो कर रहा है इस तरीके से हम जिम्मेदारी लोगों पर डाल देते हैं अपने आप पर कोई ज़िम्मेदारी लेना महसूस मंजूरी नहीं करता और यही कारण है कि हमारा संसार एक कमज़ोर व्यवस्था बन जा, बन जाता है क्योंकि हम जिम्मेदारियां एक दूसरे पर डालते हैं क्वांटम भौतिक शास्त्र कहता है और यही आध्यात्म भी कहता है कि हमको हमारी जिम्मेदारी उसी प्रतिबद्धता से लेना चाहिए जिस प्रतिबद्धता से हम इस संसार को चलते हुए देखना चाहते हैं जिस व्यवस्था से संसार को चलते हुए देखना चाहते हैं जैसे महात्मा गांधी कहते हैं बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी जो परिवर्तन संसार में आप देखना चाहते हो वो परिवर्तन अपने आप में ले आइए बस पर्याप्त है और वो संसार में वो झलकने लग जाए क्योंकि तुम अपने आप में जो परिवर्तन लाते हो वो संसार में दिखता है ये सब बातें करने का महत्व तो क्या है हम जो ईश्वर प्रतिबंधा पढ़ते हैं हमको परीक्षा पास करने को तो नहीं पढ़ रहे कि हमको यहाँ पर कोई परीक्षा देनी है ना हम इसलिए पढ़ रहे हैं यहाँ पर भाषण देने सड़क पर जाके क्योंकि हम ये बातें सिर्फ एक क्लोज सर्किट में ही कर सकते हैं सारे संसार को हम तब तक नहीं कह सकते जब तक कि वो सुनने को राजी नहीं हो ये बात हम इसलिए कर रहे हैं हम अपने आप को परिवर्तित करना चाहते हैं हम अपने आप को शिक्षित करना चाहते हैं हम अपने आप को एक सही जगह पर ले जाना चाहते हैं हम चाहते हैं कि हम एक जिम्मेदार इंसान बने जिम्मेदार नागरिक बने और वही कारण है कि हम परमेश्वर का स्वरूप को समझना चाहते हैं जब समझते हैं तो हमारे हृदय के अंदर बेहद परिवर्तन पैदा होने है एक ऐसा परिवर्तन होने लगता है जिससे अंदर एक मॉरल करेज एक नैतिक साहस विकसित हो जाता है अंदर एक स्थायित्व तो एक शांति पैदा हो जाती है और साथ ही साथ पैदा होता है एक असीम प्रेम जिस प्रेम के दायरे के बाहर कोई भी नहीं होता पूरा तो ब्रह्मांड एक पेड़ को पूछो कि किस पत्ती से ज़्यादा प्यार है किस जड़ से ज़्यादा प्यार है कौन सी पत्ती पराई लगती है कौन सा फूल अपना लगता है कौन सा फूल पराया लगता है वो पेड़ गएगा भाई मेरे अंदर कौन सा पराया फूल सब कुछ नहीं मैं वैसा ही एक विश्व नागरिक होता है जिसको सब कुछ अपना सा लगता है फिर क्या अगर आप जज हो तो क्या चोर को भी अपना सा समझ के छोड़ दोगे ऐसा नहीं है। ये फिर हम गलत समझ रहे हैं पेड़ भी पतझड़ आता है तो पुरानी पत्तियों को फेंक देता है ऐसे ही जब हम इस समाज में हैं तो हम समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के प्रति शांत चित्त अपने कर्तव्यों को निभाने के प्रति और ज़्यादा सजग जागरूक और कर्तव्यनिष्ठ हो जाते हैं जब हम संसार के स्वरूप को समझते हैं इसमें हमारे हृदय में उस चोर के प्रति दुर्भावना या घृणा नहीं होती उसके प्रति किसी तरह का वैमनस्य नहीं होता कि चले को सजा दो उसके प्रति करुणा का भाव होता है उसके बावजूद उसको सजा दी जाती है करुणा के भाव से सजा दी जाए क्योंकि सजा देना हमारा कर्तव्य है क्योंकि तो एक समाज की व्यवस्था को बनाए रखना है एक कार के अंदर टायर घिस गया तो उसको हमको बदलना ही पड़ेगा इसका ये मतलब थोड़ा कि टायर तो अपना सा है इसलिए उसको चिपका कर रखो वरन उसको चिपकाए नहीं रखना है लेकिन हमको उस टायर को बदलना है। क्योंकि वह वियर टीयर हो गया उसका खराब हो गया घिस गया ऐसे ही संसार में जब हम किसी को सजा भी देते हैं उस सजा के पीछे वैमनस्य न हो हम अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक हो और कर्दव्य वैमनस ये सब तब हो सकता है जब हम ईश्वर को समझते हैं हम ये समझते हों कि परमेश्वर क्या है और परमेश्वर का वास्तविक स्वरूप क्या है यही समझने के लिए हम ईश्वर प्रतिविज्ञाकारिका को पढ़ते हैं यहाँ पर जो अब पढ़ते आए हम तीसरा हानि पढ़ रहे हैं तीसरे आनिक में उत्पल देव ने उन तर्कों का जवाब दिया है। जिनको हमने पिछले हफ्तों में पढ़ा था पिछले हफ्ते सबन में उनका उत्पल देव जी का उत्तर सुन रहे हैं उन्होंने तार्किक रूप से जो उत्तर दिए हैं कि परमेश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए अनिश्वरवादी कहते हैं कि मन ही अंतिम सत्य है और मन की चिंगारियाँ ज्ञान प्राप्त करती हैं और अगली चिंगारी को ज्ञान दे देती है इस तरह मन ही एक सत्य है आत्मा नाम की कोई चीज है नहीं उत्पल देव जी कहते हैं कि अगर एक स्मृति पैदा होती तो उस स्मृति के पैदा होने के लिए एक स्थाई दर्शक की जरूरत है जिसने उस समय भी देखा था और वो जो आज भी देख रहा है जब हम किसी चीज की तुलना करते हैं तो एक ही छत्र के नीचे दोनों चीज़ें होना चाहिए जिनकी तुलना की जा रही है एक सामान्य से बात है अगर हम कहेंगे कि दो फल हैं बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है उनको देखना है तो दोनों को एक साथ रखना पड़ेगा तभी हम तुलना कर सकते हैं तो एक चीज बरसों पहले हमने देखी थी और आज उससे तुलना करते हैं तो इसके पीछे एक ही छत्री होना चाहिए जो दोनों को अपने नीचे समा के रखती है अगर दो वो देखने वाला अलग था जब क्षण भर का ज्ञान लेके ज्ञान क्षण चला गया और आज एक नया ज्ञान क्षण आया और हम कहते हैं कि स्मृति है हमको तो ये स्मृति है किसको इसके लिए हमको निश्चित रूप से किसी न किसी स्थाई दर्शक की जरूरत है जो इस संसार में भूत को वर्तमान को एक साथ देख रहा है जो तब भी उपस्थित था जो आज भी उपस्थित थे जब कहते हैं मैंने देखा था 20 साल पहले बगीचा बेहद खूबसूरत था आज मुझे एक एक, एक उसका नक्शा याद है तो ये जो हमने 20 साल पहले देखा था और हमको आज भी उसकी स्मृति है तो ये स्मरण करता कोई क्षण भर का जीवन वाला नहीं हो सकता ये उस समय भी था वो आज भी है और ये इस स्मृति उस पर आधारित है जो एक प्रभाव पर आधारित है हमारे हृदय में एक प्रभाव पड़ा था जैसे हमने बगीचा देखा बड़ा सुंदर था ठंडी हवा चल रही थी खूब खुशबू आ रही थी उससे हमारे मन पर एक प्रभाव पड़ता है और वो जो प्रभाव है उसका हम चाहे नाम दें ना दें रूप दें ना दें लेकिन वो हमारे मन पर एक स्थायी इम्प्रेशन प्रभाव डाल देता है कभी आपने देखा होगा कि कभी आपको रेडियो पर कोई गाना सुना और आप किसी स्मृति में खो जाते कभी कोई मौसम बदला बरसात हुई और हमको कोई पच्चीस साल पुरानी बात याद आ जाती कभी कभी क्या होता है कि कोई गाना सुना मूड ख़राब हो जाता है अब ये भी नहीं समझ में आता है कि इस गाने को सुन के हमारा मूड क्यों खराब हो जाता है कहीं ना कहीं हमारे हृदय में वो प्रभाव जागृत हो जाता है। जैसे बचपन में एक गाना सुना और उसी समय रिजल्ट आया परीक्षा में तुम फेल हो गए कभी कहीं गाना चल रहा था उसी समय सुना कि तुम्हारी मम्मी बीमार हो गई कहीं कोई गाना सुनते सुनते मालूम पड़ा मम्मी ने थप्पड़ लगा दी अब हमारी याददाश्त के भीतर उस गाने के प्रभाव के साथ में वो एक याददाश्त जुड़ गई अब जब भी वो गाना बजता है हमारा मन उदास हो जाता है हमको ही नहीं समझ में आता है इतने बड़े होने के बाद कि क्या बात है कि वो गाना सुना और आज सारा मन उदास हो जाता है संगीत में ये बहुत बड़ी शक्ति है कि वो प्रभाव उत्पन्न करने में बेहद कारगर है लेकिन ये संगीत ही नहीं मौसम में भी है खुशबू में भी है और कई चीज़ों में कई लोगों को गर्मी का मौसम आते ही मन बड़ा पसंद हो जाता है कि उनकी कुछ अच्छी यादें उस गर्मी के मौसम से जुड़ी होती है किसी के बरसात के मौसम से अच्छी यादें जुड़ी होती हमको उन यादों से भी तो फ़र्क नहीं पड़ता हम याद यादें तो नहीं रहती कई बार कि क्या बात है लेकिन वो प्रभाव हमको अभी भी रहता है कि इस मौसम के साथ वो प्रभाव जुड़ा होता है इस तरह से हम एक स्थाई आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि जो है वो उस प्रभाव को आज तक संभाले हुआ है दूसरी बात कि हम स्मरण करते कैसे आज वो चीज़ तो है नहीं जो बगीचा देखा था बीस साल पहले आज तो ये नहीं तो हम उसको स्मरण करते कैसे एक ज्ञान से दूसरा ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे आपने आँख बींच आपको एक चॉकलेट खिलाई गई आपने कहा शकर गोली है या तो बड़ी मीठी है लेकिन आप क्या उसका रंग बता सकते हो नहीं बता सकते क्योंकि स्वाद से रंग कैसे बताया जा सकता अब आपको एक चॉकलेट दिखाई जाती है कि लाल रंग की है क्या बता सकते हो इसका स्वाद कैसा है हो सकता खाली कड़वी हो हो सकता है खट्टी हो हो सकता है मीठी हो क्योंकि हमने अभी चखी नहीं उसकी ज्ञान का एक रूप अपने आप तक सीमित होता है और ज्ञान का क्षण भी अपने आप तक सीमित होता है और ज्ञान अपने आप में स्वयं सिद्ध है जो मैं जानता हूँ बस मैं ही जानता हूँ जब तक कि मैं उसके अनुकूल क्रिया ना करूँ मैं तो बोल के बता दूं कि हाँ शक्कर बोली मिट्टी है यह मिर्ची खा के एकदम चिल्लाने लगे मारे बाप रे क्या बात है मेरे को देख के समझ जाओगे तो चलखी है बहुत ज़्यादा उछल कूद मचा दिए मैंने इतनी सी मिर्ची खाती इसलिए क्रिया दिखाई देती है ज्ञान दिखाई नहीं देता तो फिर हमको वो ज्ञान कैसे दिखाई दे गया 20 साल पहले का ज्ञान कैसे दिखाई दे अब वो कहते हैं अनश्वरवादी कि वो मन में जो प्रभाव पड़ा था एक तरफ को कहते हैं मन क्षणिक है और सत्य है कि क्षणिक है क्योंकि उस समय का मन तो वही मर गया तो जिसने ज्ञान प्राप्त किया था और आज हम कहते हैं कि उसी मन के प्रभाव के द्वारा हमको ज्ञान मिल गया वो पुराने स्मृति का तो कैसे मान लिया जाए क्योंकि जब तो वो क्षण है ही नहीं तो वो प्रभाव किसने संभाल के रखा न तो हम ज्ञान को देख दूसरा ज्ञान प्राप्त कर सकते एक ज्ञान से दूसरा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते और वो ज्ञान आज तो है नहीं क्योंकि क्षणभर के लिए देखा बगीचा वो तो चली गई बात तो वो प्रमे भी नहीं है और वो ज्ञान वो उतम तो ही लुप्त हो गया फिर उसके बाद उसकी स्मृति चाहे बीच में गायब हो किसी भी दिन फिर से लौट आती तो कैसे लौटी वो कहाँ पर थी इसके लिए वो उन्होंने ये बोला था कि नष्टो मोहा स्मृति लब्ध वो इसलिए बोला था कि अंत में जब उनकी सारी बात समाप्त हो जाती है अर्जुन अर्ज, तब अर्जुन बोलते हैं कि आज मेरा मोह नष्ट हो गया मोह का मतलब था ज्यान, मेरा नष्ट हो गया और मुझे आपकी कृपा से आंखें खुल गई ज्ञान मिल गया इसलिए अब मैं समझ रहा हूं कि मैं अब निर्भीक होकर युद्ध करूंगा क्योंकि नष्टो मोहा स्मृति लब्ध प्रसिद्ध श्लोक है गीता का जो तो अठारहवें अध्याय का जब वो अपने शोक से बाहर आ जाता है जो अपने दुख से बाहर आ जाता है और वो युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाता है युद्ध में उसकी जितनी शंकाएँ थी कि मैं कैसे उन लोगों को मारूं, अपने वालों को कैसे मारूं, उसके मारने से मुझे क्या मिलेगा वो समस्त शंकाएँ समाप्त हो जाती उस विषय पर हमने एक बार गीता पर चर्चा की थी करीब आठ दस महीने तक वक्त पर जब भी होगा हम उस उन चीज़ों पर फिर चर्चा करेंगे गीता कैसा शाश्वत सत्य है जिसे हम बार बार भी पढ़ेंगे तो कुछ भी हानि नहीं तो परमेश्वर का स्वरूप समझने के लिए यहाँ उत्पल देव जी ने और भी कई तर्क रखे हैं वो कहते हैं कि परमेश्वर अपनी अपोहन ज्ञान और स्मरण शक्ति के द्वारा इस संसार को चलाना अपोहन शक्ति होती है कि संसार में भिन्नता पैदा करना संसार में विभिन्नता पैदा करता उसको अपोहन शक्ति करता है कैसे कि एक ही सत्य से जो अभी हमने बात की एक ही सत्य है सत्य भिन्न भिन्न नहीं है हर चीज़ का एक ही सत्य है अब इससे उल्टी बात कहें कि एक ही सत्य से समस्त भिन्नता पैदा करने की शक्ति को अपोहन शक्ति होती है तो एक ही सत्य से प्रमात्र बन जाता है न दर्शक बन जाता है और उसी शक्ति से दृश्य भी बन जाता है और उसी शक्ति से दर्शन भी बन जाता है जो दर्शक दृश्य देखता है वो दर्शन करता है वो तीनों चीजें एक ही शक्ति से बन जाती है और फिर वो जो दर्शक है वो स्मरण भी कर लेता है और उसको समय आने पर उस स्मृति को प्रकाशित भी कर देता है उजागर भी कर देता है तो ये सारे गुण बिना एक आत्मा के बिना किसी एक नियामक सत्ता के रेगुलेटरी अथॉरिटी के हम इन सबकी उपस्थिति को कल्पना नहीं कर सकते कि हम स्मृति ज्ञान और सबसे बड़ी बात जो अंतिम बात आज की हम करते हैं फिर उसके बाद फिर आगे बढ़ जाएगी यात्रा हमारी जो अंतिम बात और बड़ी महत्वपूर्ण बात कि आज एक चीज बताइए आप ये अपने एक बगीचा देखा आज आप दूसरे बगीचे में गए आपको पुराने बगीचे की याद आ गई यहाँ तक तो समझ लो मैकेनिकल बात हुई ये तो कंप्यूटर भी कर सकता है कि बगीचे का चित्र दिखाते हैं। दूसरे बगीचे का चित्र भी दिखा दे वो लेकिन मनुष्य इससे बहुत आगे काम करता है वो अगर रही प्लान कर लेता अपने रे गाँव में भी इसी में का बगीचा बनवाऊंगा और अपने घर में आसपास की सब कचरा हटवाते हैं वहां पर बगीचे की बहुत जगह अपन अपने घर में भी एक किचन गार्डन लगाए मेरे रचनात्मकता क्रिएटिविटी परमेश्वर का गुण है एक व्यक्ति एक रोती हुई बच्ची को देखता है और एक दूसरा आके देखता है तीसरा भी आके देखता है हजूम निकल जाता है उस रोती हुई बच्ची को देखते है उनमें से एक तो गाली देते हुए निकल जाता है कैसे माँ पे छोड़ जाते हैं सड़क पे? दूसरा आता है उसको एक आधी चॉकलेट देके चला जाता है और तो तीसरा आता है तो सोचता है कि चलो उधर छाव में खड़े हो जाओ धूप में मत खेलो घर जाओ शिक्षा दे चला जाता है कोई आता है दया करके चप्पल दे जाता है और कोई कवि आता है तो घर जा उसके आंसू निकलने लगते उस बच्चे की स्मृति करके और उस पर कविता लिखने लग जाता है ये सारी क्रिएटिविटी है और ये क्रिएटिविटी कहाँ से आई क्रिएटिविटी का मतलब होता है वो चीज़ पैदा करना जो अब तक नहीं थी अस्तित्व में वो कुछ लाना जो पहले नहीं था जब कोई कविता लिखता है तो हमेशा वो परमेश्वर के दस्तखत करता है क्योंकि क्रिएशन परमेश्वर का काम रचना करना ईश्वर का काम और वो रच सकता है जो अब तक नहीं रचा गया वो परमेश्वर रच सकता है। अगर आप कहते हो कि मैंने एक कविता लिखी तो कविता तुमने या तुम्हारे शरीर ने या तुम्हारी उंगलियों ने नहीं लिखी ये कविता परमेश्वर ने लिखी है तुम्हारे भीतर अस्थायी रूप से रह रहा है स्थायी रूप से है लेकिन अस्थाई इसलिए कि तुम्हारा ये शरीर का रूप स्थायी नहीं है अन्यथा परमेश्वर तो स्थाई है और वो इस विश्व में स्थाई एक ही चीज़ स्थाई है बाकी कुछ भी स्थाई नहीं इसलिए अध्यात्म की एक और परिभाषा है कि इस समस्त बदलते हुए संसार में एक न बदलने वाले फैक्टर को ढूंढना ही है आध्यात्म समस्त संसार में सब बदल रहा है ये आश्रम आज है कल नहीं रहेगा ये शरीर आज है कल नहीं रहेगा ये गाँव आज है कल नहीं रहे लेकिन सबके बीच में कुछ है जो कल भी था आज भी है कल भी रहेगा और वो अपरिवर्तित रहेगा और वो अपरिवर्तित था हर समय था आज भी और आगे भी रहेगा तो इस परिवर्तनशील ब्रह्मांड में एक अपरिवर्तनशील केंद्र को खोजना उसी का नाम आध्यात्मिक जैसे आप कितनी भी तेजी से चक्र घूमें वो तो केंद्र पर आप उंगली लग दो केंद्र स्थिर है वो अपनी जगह रहेगा क्योंकि केंद्र में चूँकि लंबाई चौड़ाई नहीं है इसलिए उसका घूर्णन में कोई भी स्थान परिवर्तन नहीं इसलिए उसमें कोई विक्षोभ नहीं है इसलिए वो समय और अंतरिक्ष पर जहाँ विक्षोभ है वो माया के क्षेत्र में उस केंद्र से थोड़ा भी हटे तो वो माया के क्षेत्र में घूमने लग जाए संसार चक्र में घूमने लग जाए जैसे ही तुम तो केंद्र में पहुँचते हो शांत उस जगह असीम शांति उस जगह कोई विक्षोभ नहीं संसार कितना भी तेजी से घूमे, उस घूमते हुए संसार के बीच में केंद्र जैसा है जो स्थिर जो चाप के पास में होता है वो आटा बनने से बच जाता है गेहूँ जब पिसता है तो धुन अगर धुन पीस जाती है साथ में लेकिन अगर वो केंद्र के पास है जो एक कील के पास है तो वो से बच जाती है वैसे ही हम जितने केंद्र के पास जाते हैं वैसे ही स्थायित्व तो बढ़ते जाता है मन में शांति स्थिरता प्रेम इनमें बढ़ोतरी होती चली जाती है इसलिए केंद्र हमारा परमेश्वर है और वही सिद्ध करना हमारी इसलिए मजबूरी है कि हम माया के कारण उसको अनुभव नहीं कर पाते वरना शुरू में ही उत्पल देव जी कहते हैं कि कौन मूर्ख है जो अपने स्वयं के अस्तित्व को इनकार करेगा तो जिसके लिए हम ईश्वर प्रतिविज्ञा लिखें जरूरत नहीं लिखने की लेकिन इसलिए लिखना पड़ रही है कि हमको ये अनुभव कठिन हो गया है माया के कारण तो आज हम अपनी बात को यही समाप्त करते हैं समय भी पूरा हो रहा है और उम्मीद करते हैं कि आज हमारा जन्मदिन का कार्यक्रम श्री अजय जोशी जी संगीता भाभी और रघु जी पाटीदार जिनका जन्मदिन मना लेते हैं तो आइए हम पहले अपना पूरा कर लेते हैं उसके बाद में कार्यक्रम